श्रीमशोद सुतपदकमले नास्ति भक्तिर्नराण जेश माँ कन्या प्रिय गुण कथन नानुरक्ता रस श्री कृष्णली ललितरसकथा सा दरऊन कर क्ता क्ता गे कथयति सतत कीर्तनस्थो मृदंग यशोदया समस्ति देवता काूतले कले मुक्ति दो मुक्ति मुक्तिमिछ नम कमलना nama kamalama line nama kamalapa daaye namaste कमल यो ब्रमाण विदधा पूर्व यो वै वेद प्रण भगवह देवत्मबुद्धिप्रकाशम मु शरण महम पिपासु साधक समुदाय नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजुरी go Hello आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों का समाधान करते हुए अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान के अनुसार अर्थात वेद वेदांत उपनिषद भागवत गीता आदि शास्त्रों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि मैं नाम के तत्व को जीव कहते हैं और मेरा नाम का जो तत्व है उसे भगवान ब्रह्म आदि कहते हैं ये दोनों अनाद काल से हैं सनातन हैं और तीसरी एक शक्ति है माया जो बहिरंगा शक्ति है जड़ है चौथी शक्ति है पराशक्ति जो भगवान की अंतरंग शक्ति है और जो समस्त शक्तियों की अध्यक्षा है वैसे तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं किंतु परा जीव और माया ये तीन शक्तियां प्रमुख हैं और इन तीनों शक्तियों का शक्तिमान भगवान है अतय ये तीनों शक्तियां भगवान के अधीन हैं और ये सिद्धांत भी है कि कोई भी शक्ति शक्तिमान के अधीन ही होती है आपको आगे बताया गया कि ये जीव शक्ति भगवान की शक्ति है पराशक्ति है किंतु भगवान की अंतरंग शक्ति चित्त शक्ति विशिष्ट भगवान की शक्ति नहीं है जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण की शक्ति है अर्थात अनादिकाल से मायाधीन है लेकिन शक्ति और शक्तिमान में भेदा भेद दोनों होता है अतएव इस मेरा रूपी ब्रह्म श्री कृष्ण से मै रूपी जीव का भेद भी है अभेद भी है मैंने यहां तक बताया है कि एक ही उपनिषद में भेदा भेद भेदाभेद दोनों बताया गया है जैसे उपनिषद ने अभेद बताया गया तत्व मत छ आठ सात और भेद भी बताया गया तला नित शांत उपासित तो, तीन चौदह एक अर्थात जीव भगवान से उत्पन्न हुआ है और भगवान का दास है उसे भगवान की उपासना करना चाहिए जिससे भगवत कृपा हो और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके बृहदारण्य को परिषद में भी आपको बताया गया था कि अभेद भी कहा गया है अहम् ब्रह्मास्मि एक चार दस और यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुंगा ब्युच्चरती एवं अस्माद आत्मन सर्वाणी भूतानि व्युच्चरंती दो एक बीस तो इस प्रकार दोनों उपनिषदों में दो विरोधी बात बताई गई है इसी प्रकार तमाम वेद मंत्रों में भेदा भेद का निरूपण है इसलिए भेद भी है अभेद भी है और ये जीव अणु है इस पर बहुत बड़ा लंबा शास्त्रार्थ वेदांत में किया है वेद व्यास ने उन्होंने कहा कि वेद में कहा गया है यदा अस्मात्राद्रामती सर्वयुरुत्क्रामती कौशिक की उपनिषद तीन चार ये वैके चम लोकात प्रयंत चंद्रमस में गंती कौशिक की उपनिषद एक दो तस्मह लोकात पुनरे तस्मय लोकाय कर्मणे चार चार छहदारण्य को उपनिषद अर्थात जीव इस शरीर से निकलता है विभू नहीं है यही व्याप्त हो जाए और निकल कर जाता है अनेक लोकों में कर्म फल भोगता है और फिर लौट कर आता है इसी मृतलोक में जन्म लेता है इसलिए ये जीव विभु नहीं हो सकता और शरीर परमाण भी नहीं हो सकता इसके लिए भी ने में निरूपण किया है आत्मा अविरोधो विकारादिभ्य अंत्यावस्थित उभय नित्यवाद अविशेष दो दो बत्तीस दो दो तैतीस दो दो चौतीस और इसी विषय को लेकर जीव अणु ही है लंबा शास्त्रार्थ स्वयं किया है स्वयं प्रश्न किया है स्वयं समाधान किया है वेद व्यास ने यथा उत्क्रांत गति नाम स्वात्मना च उत्तर यो न अणु आताच्रुत रीति के न इतरा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 दो तीन छब्बीस दो तीन सत्ताइस दो तीन अट्ठाइस तक कि जीव अणु ही है और भगवान का अंश है और जगत गुरु शंकराचार्य ने भी दो तीन अट्ठाइस तक अर्थात पृथ्वीपदेश दो तीन अट्ठाइसवा है यहां तक माना कि उत्क्रांत गति श्रवणा जीव का निकलना जाना लौट के से सिद्ध करता है कि जीव व्यापक नहीं है सर्व व्यापक नहीं है और ये अंश है अणु है ये सही है किंतु दो तीन वंतिशवा जब ब्रह्म सूत्र आया और उसकी व्याख्या करने लगे शंकराचार्य तदुन सारे प्रागवत तो बदल गए उनने कहा जीव सर्व व्यापक है ब्रह्म ही है ओ, जगत गुरुओं की बड़ी बड़ी बातें हैं आप इतना समझिए कि जीव भगवान का अंश है और भगवान से भिन्न है लेकिन क्योंकि चित्त है चित्त माने चेतन और भगवान भी चेतन है और जीव और भगवान दोनों अनादि हैं इनका साजात संबंध है क्योंकि दोनों चेतन हैं सादेश संबंध है क्योंकि दोनों हृदय में रहते हैं और सख्य संबंध है क्योंकि ये भगवान हित है जीव का सदा शक्ति देता है उसके कर्मों का फल देता है और इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात सायुज्य संबंध भी है सह पर अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठित चार नौ प्रश्नोपनिषद या आत्मनिष्ठ अनेक वेद मंत्र बता रहे हैं कि ये जीव ब्रह्म में ही रहता है उसी के भीतर इतना एक भी गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुता दिव्यो देव एको नारायणों माता पिता भ्राता सुबालो पनस छो नाना व्यपदेशात वेदांत दो तीन बयालीस यहां प्रिय आत्मा सुत सखा गुरु सुहदो दैव मिष्टम तीन पचीस अड़तीस भागवत ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं वो हमारा माँ है बाप है भाई है बंधु है हितैषी है सर्वस्व है और कोई किसी से हमारा नाता ही नहीं है अगर आप कहें हमारी मम्मी है हमारे डैडी है फिजिकल शारीरिक ये तो ऐसी बात है जैसे धर्मशाला में तमाम स्थानों से लोग आके ठहरते हैं कोई चार दिन कोई दो दिन कोई दिन, अपना अपना टाइम हो गया अपना बिस्तर बांधा चल दिए ऐसे ही ये संसार है बताओ आ जब आप माँ के पेट में आए उसके पहले भी वो माँ थी क्या नहीं और जब आप या वो मर जाएंगे तो उसके बाद भी वो मार रहेगी क्या नहीं ये तो बीच का संबंध टेम्परेरी है और उसमें भी केवल स्वार्थ का संबंध है केवल स्वार्थ का तो मां हो बाप हो भाई हो अरे शरीर इतना हमारा अपना है लेकिन वो भी हमारा नहीं है क्यों देखो अगर कोई आपके हाथ में फोड़ा ऐसा खतरनाक हो जाए कि डॉक्टर कहे कि इसको कटवाना पड़ेगा और नहीं तो ये पॉइजन फैल करके सारे शरीर को समाप्त कर देगा अरे डॉक्टर साहब रुपया लो काटो एक हाथ तो रहेगा पैसा देकर अपना हाथ हम कटवा देते हैं हम स्वार्थी हैं, लेकिन भगवान हमारा जो साथ देता है वो उसका कोई स्वार्थ नहीं वो तो आनंद स्वरूप है वो, उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए और हमको उससे सब कुछ चाहिए सबसे पहली चीज तो उसको जानना है हम भूले हुए हैं भूले हुए हैं मत विपर्य हो गया है माया के कारण तो उसको प्राप्त करना है बिना उसको प्राप्त किए वो हमको अपनी शक्ति कैसे देगा दिव्य शक्ति हमको चाहिए जिससे हम उसको देखें उसका स्पर्श करें उससे बात करें उससे प्यार करें और सबसे बड़ी बात माया को समाप्त करें ये चुड़ैल हमारे पीछे लगी है लेकिन इन सब बातों के लिए महापुरुष की आवश्यकता है अतय महापुरुष तत्व तो पर विचार किया गया कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूल गई से दोषे माया तारे गोलाय बांधिल कभू स्वर्गे उठाए कभू नरके डुबाए ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन ये जो हमारे गले को बांध रखा है माया ने और अपना स्वरूप भुला दिया दो प्रकार की मैंने माया बताई थी ना निका विक्षेपात्मिका जो हमारे स्वरूप को भुला दे आवरणात्म्य और जो संसार में अटैचमेंट करा दे वो विक्षेपात्मी का ये दो बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी माया ने तो ये सब बीमारी समाप्त हो इसके लिए एक महापुरुष की आवश्यकता पड़ेगी उसके बिना तो हम यह भी नहीं जान सकते कि कोई शास्त्र वेद भी है क्या और वो हमारे लिए कंपलसरी है क्या अरे करोड़ों लोग हमारे संसार में मानव योनि में हैं। उनको पता ही नहीं है कि वेद क्या बला है बस रोटी दाल खाना रहना विषय भोग करना बस और मर जाना मरने के बाद फिर निम्न जोनियों में कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाना बस यही कार्य है पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम बस तीन काम तो गुरु के विषय में आपको मैंने बताया था कि गुरु एक ऐसा तत्व है जिसके बिना भगवान भी कुछ नहीं कर सके आ, ध्यान दो इस पॉइंट पर भगवान सर्व्यापक है हाँ। उनके पेट में हम थे हैं हाँ। महाप्रलय में सब ब्रह्मांड जीव जड़ चेतन भगवान के उदर में समा जाते हैं हाँ, हरे हजारों युग थे <laughs> कोई लाभ नहीं मिला हा आनंद के अंदर थे हाँ, पेंडिंग में थे मुंह बंद था जैसे चींटी नमक डाल के मुंह बंद कर दे और चीनी के पहाड़ पर घूम के लौटे और कहे हम जहां जहां गए सब जगह नमक मिला ऐसे ही हम भगवान के महोदर में लीन थे बाहर आए शरीर मिला मनुष्य का इसके अंदर भी भगवान हमारे साथ बैठे हैं कोई लाभ नहीं मिला लेकिन महापुरुष तत्व ऐसा है जिसको हम गुरु कहते हैं जो हमारा संबंधी बने उसको गुरु कहते हैं महापुरुष तो अनंत हैं, वो तत्व ज्ञान कराता है सबसे पहले करोड़ों जन्म तक अगर हम पढ़ें शास्त्र वेद तो क्या होगा श्रुत्र विभिन्ना स्मृत यो विभिन्ना नई मुनिर्जस्य बचप प्रमाणम वेदों में देखो कितना अलग अलग निराकार वादिनी ऋचाए भी साकार वादिनी भी अभेद बा भी भेद वादिनी भी और इतना विचित्र वेद का बांग में है कि शब्द कुछ है अर्थ कुछ है परोक्ष बादो यम। अरे छोटे में मोटे की कौन कहे ब्रह्मा नहीं समझ सका वेद का अर्थ मुहयंत यत सूरया इसीलिए वेद ने ही बता दिया है तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वा विगट छे उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरा निबोधत एक तीन चौदह कठोपनिषद आचारजवान जवान पुरुषो ही वेद छांदोगपनिषद छा दो जो महापुरुष की शरण में जाएगा और सेवा करेगा तद विधि प्रणिप्राते न सेवाया और जिज्ञासु भाव से प्रश्न करेगा समझेगा जीव क्या ब्रह्म क्या माया क्या हम क्या हमारा कौन ये हम दुखी क्यों है हमें आनंद कैसे मिलेगा तमाम प्रश्न जो पढ़कर कोई नहीं समझ सकता तुलसीदास ने कहा श्रुति पुराण बहु कह पाई छूटे ना अधिक अधिक उर्झाई और लचता जाता है जितना बड़ा विद्वान होगा कोई नहीं समझ सकता लेकिन महापुरुष थोड़े से शब्दों में हमको समझा देता है आप लोगों ने अभी 500 वर्ष पहले महाप्रभु जी आए थे अवतार लेकर उनका और रामानंद का साधन साध्य विषय पढ़ा होगा सुना होगा कितना संक्षेप में एक मिनट में महाप्रभु जी ने पूछा साध्य क्या है रामानंद ने उत्तर दिया स्वे स्वे कर्मण्य भिता लभते नरा अठारह पैतालीस गीता महाप्रभु जी ने कहा आप क्या बोल रहे हैं ये तो स्वर्ग संबंधी है वर्ण आश्रम धर्म का पालन करो हा ठीक कह है रहे हैं आप स्वकर्मणाभ्य सिद्धिम विंदती मानवा अठारह छियालीस यद करो शेदनास यजुष ददाश ये तत्कुरुष मदर्पणम नौ सत्ताइस गीता मदर्थम अमाणु कुरबन सिद्धि माप्यति बारह दस गीता आ, आ इससे तो अंतःकरण कर्ण शुद्धि होती है जिसकी हो चुकी हो वो क्या करे रामानंद ने कहा सर्वधर्मान परित्यज मां में कम शरणम अहम ताम सर्व्योभ्यो अरे इससे तो मुक्ति मिलेगी इसके आगे कुछ बताओ अठारह ब्रह्म भूत प्रसन्ना शोचति न का मद्क्ति लक्याष्टास्मी यादृश ततो तत्व तो ज्ञात विषते तदनंतरम अठारह चौवन अठारह पचपन अरे ये तो ज्ञान युक्त भक्ति आप बता रहे हैं ज्ञान कर्मा जनाश्रम जो भक्ति है अनपाइनी निर्भरा स्वरूप सिद्धा वो तो बताइए अन्य कहा ठीक है ठीक है अंत में बताया जो ज्ञान को छोड़कर केवल भक्ति करता है दस चौदह तीन केवल अपनी जगह बैठकर नरक में हो स्वर्ग में हो कहीं भी हो कहीं जाने की जरूरत नहीं है स्थाने स्थिता आश्रुति अनुबांग मनोभिर ये प्रायशो जित जितो जितोप्यचित्रिलोक्या ज्ञाने प्रयास मुद एव भागवत केवल एकमात्र निष्काम भक्ति करे गुरु की शरणागति में रहकर कर आप कहा आप ठीक कहा तुमने हो गया बस इतने तो ज्ञान है इसी को विस्तार से वेदो शास्त्रों ने बताया क्योंकि हम लोग महामूर्ख हैं संक्षेप में नहीं समझते एक बार ब्रह्मा के पास उनकी तीनों संतानें गई देवता मनुष्य राक्षस सत्य रजोगुणी तमोगुणी ने कहा पितामह जी हम लोगों को हमारे कल्याण का उपदेश दीजिए तो उन्होंने तीनों की ओर देखा और कहा दा, दा, दा, और उठे चल दिए हो गया लेक्चर अब वो समझे ही नहीं तीनों ये क्या लेक्चर है भैया एक वाक्य भी नहीं एक अक्षर अपने अपने गुरुओं के पास गए राक्षस लोग शुक्राचार्य के पास गए देवता लोग बृहस्पति के पास अपने अपने गुरुओं से पूछा तो उन गुरुओं ने बताया दाम दत्त दयाध्व देवताओ तुम बहुत विषय हो गए हो क्योंकि तुम्हारे हाथ बिना प्रयत्न करके सामान मिलता है इंद्रियों पर कंट्रोल करो द माने दम दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल ऐ अनुष्य तुम्हारी पैसे में बड़ी यासक्ति हो गई है तुम मुझसे क्या प्यार करोगे तो दान करो केवल दो रोटी कपड़ा और जोपना तुम्हें शरीर की आवश्यकता है यावत भ्रियत जठरम तावत स्व हृदय इनाम जहां तुमको दान करने की बात करता है कोई महात्मा ये तो पैसे के लोभी हैं, तुरंत खोपड़ी में आप लोगों के आता है <laughs> अरे वो पैसे के लोभी नहीं है तुमसे पैसे की जो आसक्ति है तुम्हारी वो निकलवाना चाहते हैं, कृपा है उनकी जब कोई फोड़ा हो जाता है बच्चे को तो माँ डॉक्टर के पास ले जाती है जोर से पकड़ती है उसके हाथ को पैर को डॉक्टर डाक्टर साहब चिड़ दो वो चिल्लाता है कैसी माँ है ये, मारता है छोटा बच्चा माँ को वो कहता है मार ले कुछ कर ले गाली दे ले, लेकिन ये मैं तेरे अब रोग समाप्त करवाऊंगी तो महात्मा लोग भी सब सह लेते हैं इनके दुर्वचन इनकी दुर्भावनाएं लेकिन पीछे लगे रहते हैं। अरे कुछ तो करेगा चलो नथिंग से समथिंग अच्छा है ये सब दान नहीं करेगा थोड़े तो करेगा कुछ तो कल्याण हो इतना तो हो जाए कि फिर से मानव देह मिले और दैत्यों से कहा कि दा कि तुम लोग दया करो हत्या करते हो मर्डर करते हो पाप कमाते हो हिंसा हिंसा तुम्हारा लक्ष्य है जानवरों को भी मार के खाओ मनुष्यों को भी मार के लूटो तो इसी प्रकार शास्त्र वेद इतने विस्तार से जो हमारे सामने बड़े बड़े पोथा रखे हैं इसलिए कि हमारी बुद्धि में आवे बार बार बार बार दोहराते हैं एक बात को और बात बड़ी थोड़ी सी है तो महापुरुष के बिना ये तत्व ज्ञान नहीं हो सकता महापुरुष के बारे में आप लोगों को ये बताया था मैंने कि उनका बाहरी व्यवहार महापुरुष का नहीं होता बाहरी व्यवहार हमारी तरह होता है बल्कि हमसे भी बदतर अर्थात माइक और हम मायातीत भीतर से पूरा ब्रह्मा से लेकर इस कलयुग तक चले आओ बड़े बड़े महापुरुषों के दादा अरे दो प्रकार के महापुरुष होते हैं एक तो जो सदा से मायातीत हैं, और एक जो आज भगवत प्राप्ति करके मायातीत बने हैं ये दोनों और तीसरा एक और होता है भगवान का स्वांश वो तो भगवान ही है हम तीनों को लेते हैं ये सब कैसा माया का कार्य कर किए हैं इतिहास भरा पड़ा है अरे भगवान को तो आप जानते ही हैं उनसे बड़ा कौन माइक होगा काम करने वाला सोलह हजार एक सौ ब्याह कर रहे हैं और एक एक श्रीमती के 10-10 बच्चे ये आत्मा भगवान के बच्चे कैसे हुए जी बात खोपड़ा खराब हुआ आज भगवान के बच्चे भगवान के समान हुए होंगे आत्मतुल्या भागवत में कहा गया है आत्मतुल्या सर्वशाह अपने समान बच्चे पैदा किए और सब राक्षस हो गए ऐसा कैसे हाँ फिर घोपड़ा खराब हुआ और फिर सबको मरवा दिया क्यों उनका दिमाग ठीक करते मरवा क्यों दिया आ, फिर दिमाग खराओ लगाओ खोपड़ी <laughs> छोड़ो भगवान की बात तो आप कहेंगे साहब भगवान है वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। उनके बेटे ब्रह्मा इन्होंने एक कन्या बनाई बड़ी सुंदर नाम आप खूब जानते हैं सरस्वती और उसी में आसक्त हो गए तीसरे अध्याय भागवत के तीसरे स्कंद के इकतीसवें अध्याय का छत्तीसवां श्लोक पढ़ लेना ओ तो प्रजापति ब्रह्मा सरस्वती के पीछे भाग पड़े वो बिचारी भागी और हिरणी बनकर भागी तो हिरन बनकर पीछा कर लिया उसका ब्रह्मा उनको माया लग गई वो तो भगवान है ब्रह्मा विष्णु शंकर इनकी तो भक्ति करते हैं बड़े बड़े योगीन्द्र मुनिन्द्र हा माया लग गई थी ये गोपियां जो सारे महापुरुषों की दादी हैं जिनकी एग्जाम्पल दिया नारद जी ने भगवान के अवतार नारद उन्होंने कहा यथा ब्रज गोपी का नाम अपने भक्त सूत्र बना दिया एक सबसे बड़ी प्रेम की आचार्य गोपिया हैं ये ब्रह्मा उनकी चरण धूल चाहता है ष्ठ वर्ष सहस्राणी मया तप्तम तपहपुरा नंद गोप ब्रजस्त्री पाद रेणु णूपल गोपियों की चरण धूल पाने के लिए तद भूरी भाग्य जन्म की अभ्याम। गोकुले किम प्यटव्या कतमाघि रजोिषेक यज्जीतम तुम निखिल भगवान्कुंद दस चौदाह चौतीस भगवान से कह रहा है ब्रह्मा इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए कोई वृक्ष बना दो मुझे गोकुल में आइए गोपिया गृहस्थ हैं, बाल बच्चे हैं और ये महापुरुषों की दादी हैं। रुक्मिणी वगैरह चरण धूल चाहती है इनकी महालक्ष्मी पार्वती जी हैं ये पार्वती और शंकर जी ये दो नहीं हैं ये भगवान ही हैं लादिनी शक्ति और शक्तिमान एक होता है जैसे राधा कृष्ण हे शंकर पार्वती दोनों साथ साथ जा रहे थे और उधर से राम रोते हुए आ रहे थे सीता को खोजते हुए पेड़ों से पूछते हुए हमारी सीता इधर से तो नहीं गई जी ए कदम ए अंब ए तमाल ए ताल रोते हुए आंसू बहाते हुए खाली मुंह से रोते हुए नहीं और शंकर जी ने प्रणाम किया शंकर जगत बंद जग दिशा सुर नर मुनि सब नावत शीसा तीन पनय पर नही सच्चिदानंद पार्वती का दिमाग खराब हो गया डबल दिमाग खराब हुआ एक तो ये कि शंकर तो हमारे जगदीश है जगदीश किसे कहते हैं जगदीश कोई संत महात्मा नहीं होता केवल भगवान युमान तो भूतान जायंत जाता जीवंत यद तद्ब्रह्म, जिससे संसार उत्पन्न हो वो ब्रह्म होता है तैत सो कामयत तैतरीयोपनिषद दो छा तस्माद्मा तस्माद दो एक तैतरियोपनिषत तला उपाचित छान दोनिषत तीन चौदह एक फिर आयतरियोपनिषद सई क्षत एक, एक एक, एक। सी छान चक्रे छह तीन तृष्णोपनिषद आईक्षत एक दो पांच बृहदारण्य को पिषद युगते स आत्मा दो एक सांडल्योपनिषद ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि संसार बनाने का काम भगवान ही करते हैं वेदांत कहता है जगत व्यापार बरजम चार चार सत्रह भोग मात्र शाम मिलेगा चार, चार तो शंकर जी हमारे जगदीश हैं इन्होंने प्रणाम किया है और एक क्षत्रिय के लड़के को वो ब्राह्मण भी नहीं था और उसको कहा सच्चिदानंद और मैंने आंखों से देखा आंसू बहाते हुए अपनी श्रीमती को खोज रहा है पहली बात तो ये कब हूं योग भी न जाके देखा प्रकट बिरा दुख ताके अरे ब्रह्म का कहीं योग बियोग होता है वो तो सर्व व्यापक है अरे योग वियोग तो उसका होता है जो सर्व व्यापक न हो हम यहां बैठे हैं ठीक है ये हॉल के बाहर नहीं है उसका कहे का वियोग फिर वो आनंद सिंधु है और मैंने देखा सुना नहीं कहीं से अच्छा यह भी छोड़ो सबसे पहली बात कि वो सर्व व्यापक है फिर वो साकार कैसे हो जा सकता है जो व्यापक विराज अकल अनियह अभेद सो की देह हो ये नर ये तो घोर मूर्ख भी ऐसी शंका न करेगा आप लोग घोर संसारी है फिर भी आप लोग जानते हैं कोई पूछे तो आप लोग डांट के कह सकते हैं अरे जो हम ही लोग शरीर धारण करके चौरासी लाख में घूम रहे हैं तो सर्वशक्तिमान भगवान शरीर नहीं धारण कर सकता क्या बकवास करते हो और ये शंका पार्वती को होगी और पार्वती ये भी कह रही हैं कि कि ये शंकर जी ने कहा है तो शिव सर्वज्ञ जान सब कोई हमारे पति देव तो सर्वज्ञ है सर्वज्ञ कौन होता है कोई जीव नहीं होता महापुरुष भी नहीं होता तीन प्रकार की पर्सनैलिटी होती है आज्ञा ज्ञ सर्वज्ञ महापुरुष ज्ञान होता है और भगवान सर्वज्ञ होता है एक समय में एक समय में सांप के भीतर की प्रत्येक संकल्प को नोट करने वाला ब्रह्म की परिभाषा है जस् सर्वज्ञ सर्वविद्ञानमय तपाह एक एक नौ मुंडनिषद ये मंत्र इसी उपनिषद में फिर आगे है दो दो सात में ये मंत्र सुबालोपनिषद में भी है पांच एक जस् सर्वज्ञा ये महोपनिषद में भी है ज सर्वज्ञा मांडू क्यों परिषद में भी है छठवां मंत्र ये भगवान है हमारे पति इनकी बात मिथ्या नहीं हो सकती लेकिन साकार देह नहीं धारण कर सकता ब्रह्म अब कर भी दे तो वो रो नहीं सकता लेकिन अब शंकर जी भी गलत नहीं कहेंगे लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता लेकिन लेकिन लेकिन हम परीक्षा लेंगे कैसी परीक्षा लोगी सीता बन गई कि अगर ये सर्वज्ञ भगवान होंगे तो पहचान लेंगे और नहीं तो आके लिपट जाएंगे हो मिल गई सीता मिल गई गई सीता बन गई राम का बंद मुस्कुरा करके कहते हैं माता जी अकेली कैसे बैठी हो पिताजी कहा है डमरू बजाने वाले हा काटो तो खून नहीं करी तो सरभज्ञ है भागी बात शंकर जी भी जाएंगे ये जा रही है परीक्षा लेने जरा मैं भी नोट करू सब नोट कर लिया आई हा कहो भाई परीक्षा ले लिया नहीं नहीं कछ न परीक्षा ली न गोसाई तीन प्रणाम तुम्हारे नहीं हमने कोई परीक्षा नहीं ली क्यों लेती भला जब आपने कहा है तो ठीक ही होगा हमने भी प्रणाम कर लिया सफेद झूठ बोल गई हो इधर कह रही है सर्वज्ञ है हमारे पति जगदीश भी हैं ये क्या है नौटंकी है गांव वाली और क्या है शंकर पार्वती का ये हाल है का भुसुंडी भगवान के बाहन अनादिकाल से उनके वाहन कहीं बाजार से खरीद के नहीं लाए ज्ञानी भक्त शिरोमणि ज्ञानियों के भी शिरोमणि भक्तों के भी अता माया प्रबल क्या माया लग गई उनको भगवान राम नागपाश में बंधे बिचारे खड़े हैं। ये छुड़ाने गए थे इनको ब्रह्म कहते हो अरे भव बंधन ते झूठ नर जप जा कर नाम खरब निशाचर महादेव एक तो छराक्षस ने बांध लिया हे भगवान <laughs> इम्पॉसिबल लग गई आया। के में आया त्रैलोक में घूमे शंकर जी के पास भी गए शंकर जी ने भी जवाब दे दिया ओ, ओ ये स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का मामला है सेंट्रल गवर्नमेंट का उन्होंने कहा महाो उपजाउर तोरे मिठाई न बेगी कहे खगमोरे जब किसी का दिमाग बहुत खराब होता है तो महापुरुष लोग भी कहते हैं इस समय समझाना बेकार है ये कुछ माने माने का है नहीं उल्टा ये हमारे ऊपर भी आक्षेप कर देगा उसने कहा कागभुंडी के पास जाओ काग के पास गए उन्होंने कहा अरे तुमको माया लग गई है अरे तुमको लग गई तो क्या ताजुब है तुम्हारे दादा लोगों को भी लग चुकी है, है? किसको नारद भव बिरी सन जे मुनि नायक आत्मवादी रात को माया लग चुकी है अब बताओ ये नारद जी कौन है भगवान के अवतार सनकादिक कौन है भगवान के अवतार ये सनकादिक को क्या माया लग गई जा रहे थे भगवान के लोक में तो वहां जय विजय थे जय विजय कौन है ये भगवान के गेटकीपर हैं ओ अनाज गेटकीपर एक नौकरी की मिली ऐसा नहीं पर पार्षद परिकर नित्य रोक दिया जय ने अंदर नहीं जाना कौन हो कहा से आया हो साप दे दिया नंबर एक रोका क्यों नंबर दो साप क्यों दिया अरे सरकादिक तो परमहंस थे परमहंस किसे कहते हैं जहा द्वैत न हो अपने को देखे द्वैतम भवति जहा द्वैत होता है वहां इतर इतरम पश्चात कोई किसी को देखता है सुनता है और जब एकत्व होता है परमहंसा परमहंसावस्था तो किसी की बात कोई सुनाई नहीं पड़ती कुछ और दिखाई नहीं पड़ता यहां द्वैत कैसे आया विज्ञातार मरे केन बिजानी आठ बृहदारण्य को पनिषत दो चार चौदह और ये आगे भी है यही मंत्र चार पांच पंद्रह बृहदारण्य को पनिषद और अगर द्वित तो आया भी तो साप क्यों दिया ये गुस्सा कहां से आया महापुरुष में गुस्सा गुस्सा तो माया का विकार है और गुस्सा भी ऐसा राक्षस हो जा और कहा जाता है कि भगवान को खुजली हो रही थी युद्ध करना है किससे करें उन्होंने कहा हम अपने लोग के किसी व्यक्ति को राक्षस बनवा दें और फिर हम बहाना लेकर जाएं और फिर युद्ध करें भगवान के शरीर में खुजली वो तो चिदानंदमय देह तुम्हारी खुजली कैसे हो गई और इच्छा ऐसी क्यों पैदा हुई लड़ने की ये तो पागल आदमी की ऐसी इच्छा होगी बैठे ठाले आराम से लड़ने की इच्छा हो जाए सब अटपटी बातें और नारद जी को तो आप लोग डिटेल में जानते हैं बंदर बन गए थे उनको भी अहंकार हो गया था ने काम को जीत लिया ये बड़े बड़े का ये हाल है और छोटे छोटे का तो कुछ बातें ही नहीं है अभी 500 सौ वर्ष पहले क्या हुआ गौरांग महाप्रभु ने निताई से कहा दो ब्याह कर लो और स्वयं ने दो ब्याह किया था एक पत्नी के गो जाने के बाद दूसरा ब्याह किया फिर उसका त्याग करके सन्यासी हो गए इस सन्यासी काय को हो गए कुछ साधना करनी है क्या तुमको <laughs> अरे तुम तो अवतार हो काय के लिए सिर घोटाया बिलावज और सन्यासी हो करके हरिदास का त्याग कर दिया अस्सी वर्ष की बुढ़िया से वो चावल मांगने गई थी गुरुजी के लिए क्यों गई तू तू क्यों गया अस्सी वर्ष की बुढ़िया के पास हमारी आज्ञा थी किसी स्त्री के पास न जाना भिक्षा लेने जाओ इतना बड़ा दंड आजन्म परित्याग सारे सत्संगी कहे ये सर्वान्तर जामी भगवान है ये तो जानते हैं इसका दुर्भावना नहीं थी और फिर अस्सी वर्ष के बुढ़िया के प्रति तो कोई संसारी आदमी भी दुर्भावना नहीं करेगा कि हमारी बीबी बन जाए और फिर अपने खास परिकर को कह रहे हैं एक दो ब्याह कर लो हम लोग भी थे उस समय में तो हम जी को छोड़ के भाग गए होंगे <laughs> अरे यार सब गप है। राधा हैं कृष्णा कृष्ण अवतार है खोपड़ा हैं पुंडरीक पुंडरी विद्यानिधि जिसके सोने के पलंग आ बड़ी बड़ी बातें घोर संसारी की उनसे मिलने जा रहे हैं दिमाग खराब हो गया तो हमारा दिमाग तो ऐसे ही है बस एक सेकंड में अबाउट टर्न अब दादा ये करते हैं हम तो शरणागत हैं हम शरणागत हैं ना आहा है। अपने आप से पूछते हैं हम शरणागत हैं ना गुरु के भगवान के हा हा हम बिल्कुल ठीक है ना हाँ बिल्कुल ठीक है नाम अपराध भी करते जाएंगे और बिल्कुल ठीक भी बने रहेंगे ये सारे महापुरुषों का विचित्र माइक चरित्र जो बुद्धि में कदापि ना आ सके सरस्वती बृहस्पति के खिद्यत धीर विदामी तो इस प्रकार ये माइक कार्य करते हुए भी ये सब महापुरुष हैं और ये सब भगवान के बराबर है ये भी मैं बता चुका हूँ ये मैं आगे भी बताऊंगा इसलिए दिमाग को संभाल कर रखना बोलिए लाल लाल की